शो ठॉक हरी बोलो हरी बोल नंबर टू पहला प्रश्न ज्ञानी परमात्मा को परम नियम कहते हैं और कहते हैं कि यह रित यह नियम अत्यंत न्यायपूर्ण और कठोर है दूसरी ओर भक्त परमात्मा को परम प्रेम कहते हैं और परम कृपालु इस बुनियादी दृष्टि भेद पर कुछ कहने की कृपा करें ज्ञानी की भाषा गणित की भाषा है गणित की भाषा कठोर होगी परमात्मा कठोर नहीं गणित की भाषा से देखोगे परमात्मा को तो कठोर दिखाई पड़ेगा गणित की भाषा तुम्हारी आंख पर एक चश्मा है परमात्मा न तो कठोर है और न सदै है न तो दयालु नक्रोथी द्वंद्व से भरे शब्दों में परमात्मा को बांटने का कोई उपाय नहीं परमात्मा है द्वंदातीत। लेकिन मनुष्य तो जब भी सोचेगा तो दो ही उपाय हों उसके पास या तो तर्क की भाषा या प्रेम की भाषा या तो गणित की भाषा या काव्य की भाषा ज्ञानी ने गणित की भाषा चुनी गणित की भाषा की कुछ खूबियां और कुछ हानियां भी खूबी कि साफ सुथरी होती है स्पष्ट होती है खतरा क्योंकि स्पष्ट है साफ सुथरी है स्वयं नियमबद्ध है इसलिए उसमें से देखा गया परमात्मा भी कठोर और नियमबद्ध मालूम होगा प्रेम की भाषा का भी अपना लाभ है अपनी हानि लाभ है कि परमात्मा कठोर नहीं मालूम होगा दयालु मालूम होगा सदै मालूम होगा तुम उसकी खोज पर सुगमता से निकल सकोगे यात्रा बहुत दुर्गम न मालूम होगी लेकिन हानि भी है क्योंकि तुम अत्यंत भाव से भर के परमात्मा की तरफ देखोगे तुम्हें जीवन में शीघ्रता से कुछ कर लेना है इसकी प्रती कम होगी आलस्य घेर लेगा तमस घेर लेगा ज्ञानी का खतरा है कि वो सूखा हो जाता है और भक्त का खतरा है कि वो आलसी हो जाता है परमात्मा सदैह जल्दी क्या है उसकी कृपा अनंत है मिल ही जाएगी पुकारने की ही बात है ज्ञानी जीवन को बदलने में लग जाता है क्योंकि डरा होता है कठोर नियम है चूका तो खतरा है महानरक में पड़ना होगा ज्ञानी जीवन को सुदृढ़ करने में लगता है गढ़ता है रंग देता है आकार देता रूप देता और तीव्रता से देता है जैसे छाती पर नंगी तलवार लिए कोई खड़ा है भक्त सो जाता भक्त कहता जल्दी क्या है उस प्यारे के हाथों में सब है मेरे पापों की गिनती क्या है ये लाभ है हानियां भी जुड़ी हैं साथ साथ ज्ञानी परमात्मा को नियम की तरह देखता है स्वयं भी सूख जाता है तुम्हारा जैसा परमात्मा होगा वैसे ही तुम हो जाओगे उसके जीवन में एक गणित का सुथरापन तो होता है लेकिन कोई काव्य नहीं जन्मता उसके जीवन में कोई गीत नहीं गूंजता उसके हृदय में कोई नृत्य नहीं होता उत्सव नहीं होता वह गंभीर हो जाता है उदास हो जाता चिंतित हो जाता है अब परमात्मा की तरफ चलने वाला आदमी चिंतित हो जाए तो पहुंचेगा कैसे भयभीत हो जाता है और जहां भय है वहां मुक्ति कहां जो भयभीत है वो सुकुड़ जाता है फैलना बंद हो जाता है और फैलाव में ही उससे मिलन हो सकता है वह फैलाव है सारा अस्तित्व उसी का फैलाव है जब हम भी फैलेंगे तो उससे मिलेंगे उस जैसे होंगे तो उससे मिलेंगे तो ज्ञानी सिकुड़ जाता है कठोर हो जाता है अपने पर कठोर नहीं हो जाता दूसरे पर भी कठोर हो जाता है ज्ञानी के हाथ में पड़ जाओ तो तुम्हें सताने लगेगा तुम्हें इस तरह ढालने लगेगा कि तुम यंत्रवत हो जाओगे खुद भी यंत्रवत हो जाता तुम्हें भी यंत्रवत कर देता है यह खतरा है ज्ञान का वक्त सरल होता सहज होता आश्वस्त होता है चिंतामुक्त होता है भयभीत नहीं होता है। जब उसका प्यारा ही सारे जगत के केंद्र में बैठा है तो भय कैसा उसकी कल्पना में कोई नरक नहीं होते नरकों में जलने वाली ज्वालाएं नहीं होती फैलता है आसानी से फैलता है नाचता है गाता है उत्सव मनाता है परमात्मा है तो उत्सव ही जीवन होना चाहिए उसके भीतर से रसथार बहती ये तो लाभ है लेकिन ना समझ भी दुनिया में जो हर चीज में से हानि उठा लेते ना समझे जो चादर उड़ के सो जाते वो कहते हैं जब वही है और उसकी करुणा अपार है तो हम क्यों चिंता लें? हम क्यों फिक्र करें ध्यान रखना ये भाषाओं के भेद महंगे भी पड़ सकते हैं सब तुम पर निर्भर है तुम कैसे उपयोग करोगे बुद्धिमान आदमी गलत स्थिति का भी ऐसा उपयोग कर लेता है कि ठीक परिणाम हो और बुद्ध ठीक स्थिति का भी ऐसा उपयोग करता है कि दुष्परिणाम हो जाते मगर यह भेद सिर्फ भाषा के हैं इनके द्वारा परमात्मा के संबंध में कुछ पता नहीं चलता इनके संबंध में परमात्मा की खोज पर निकले हुए आदमी के संबंध में पता चलता है अगर महावीर के वचन सुनो तो साफ एक बात होती है कि महावीर शुद्ध गणित है इससे महावीर के परमात्मा के संबंध में कुछ पता नहीं चलता क्योंकि परमात्मा तो एक है महावीर का हो कि मीरा का हो कुछ फर्क नहीं पड़ता लेकिन महावीर गणितज्ञ जैसे साफ सुथरे जो लोग खोजबीन करते हैं दर्शन के इतिहास की वे कहते हैं जो बात अल्बर्ट आइंस्टीन ने पच्चीस साल बाद कही वही बात महावीर ने 2500 साल पहले कही थी सापेक्षवाद का सिद्धांत द थीरी ऑफ रिलेटिविटी महावीर और अल्बर्ट आइंस्टीन में कुछ तालमेल है दोनों के देखने का ढंग एक जैसा है सुसंबद्ध सुतर्क युक्त और महावीर ने उससे कोई हानि नहीं उठाई महावीर न तो सुख न उदास हुए उन जैसी मस्ती कहां उन जैसा आनंद अहोभाव कहां कुछ हानि नहीं हुई महावीर की महावीर सुसंबद्ध गणित का उपयोग करके भी सीढ़ी दर सीढ़ी परमात्मा तक पहुंच गए परमात्मा हो गए लेकिन फिर महावीर के पीछे चलने वाले सेवड़े वो कहीं पहुंचते मालूम नहीं होते गणित उनके गले में फांसी की तरह लग गया है बस वह हिसाब किताब ही बिठा रहे हैं खाते बही ठीक कर रहे हैं पाप पुण्य का लेखा जेखा कर रहे हैं किस बात के करने से कितना पाप हो जाएगा और किस बात के करने से कितना पुण्य हो जाएगा इसी में पड़े हुए सेवनों की जिंदगी में महावीर जैसा रस नहीं दिखाई पड़ता न मस्ती दिखाई पड़ती वो महावीर की चाल वो प्रसाद कहीं दिखाई नहीं पड़ता यद्यपि महावीर नग्न है लेकिन कृष्ण भी अपने सुंदरतम वस्त्रों में इतने सुंदर कहां थे माना कि नहीं उन्होंने मोर मुकुट बांधा है लेकिन बांधे क्यों सौंदर्य नग्न भी सुंदर है महावीर के सौंदर्य में कमी नहीं कहते हैं महावीर जैसा सुंदर आदमी पृथ्वी पर दोबारा नहीं चला शायद सुंदर इतने थे कि वस्त्रों की भी जरूरत न थी यही कारण होगा कि नग्न हुए सुंदर इतने थे कि देह पर कुछ भी और रखना देह को कुरूप करना होता तुमने देखा असुंदर स्त्रियां ज्यादा आभूषणों में रस लेती सुंदर स्त्रियां आभूषणों से मुक्त हो जाती जब भी कोई जाति की स्त्रियां सुंदर होने लगती आभूषण विदा हो जाती आभूषण से लदी औरत सिर्फ अपनी कुरूपता की खबर देती और कुछ भी नहीं आभूषणों के द्वारा वो अपनी कुरूपता को छिपाती है आभूषणों के उधार सौंदर्य को अपने ऊपर आरोपित करती जिसके चेहरे में सौंदर्य नहीं है उसकी नाक पर लगा हुआ हीरा जड़ा हुआ हीरा तुम्हें मोहित कर लेगा कम से कम हीरा तो मोहित करेगा हीरे की चमक तो मोहित करेगी जिसके हाथ सुंदर नहीं है उसके हाथ में बस्ती हुई चूड़ियों की खनकार सहस संगीत का अनुभव थे जो स्वयं सुंदर नहीं है वस्त्रों में आविष्ट सहस सौंदर्य का भ्रम पैदा हो सके जितनी कुरूपता उतने आभूषण उतना प्रसादन उतना इंजाम सुंदर स्त्री अपने में ही सुंदर है आभूषण उसके सौंदर्य को खंडित करेंगे तो शायद यही कारण था कि महावीर नग्न खड़े हुए अपूर्व सौंदर्य था उनका अपूर्व प्रसाद था उनके व्यक्तित्व का गणित की दृष्टि ने उन्हें मारा नहीं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया बुद्धिमान आदमियों को कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाती वो जहर से भी औषधि बना लेता है लेकिन उनके पीछे चलने वाले लोग सिर्फ गणित के हिसाब किताब में लगे उनकी जिंदगी हिसाब किताब में जा रही वो भूल ही गए मस्ती मस्ती की फुर्सत कहां नाचे कब हिसाब ही पूरा नहीं बैठ पाता गीत कब गाएं वीणा कब बजाएं बांसुरी कब उठाएं और ध्यान रखना बांसुरी बजाने के लिए बांसुरी ओंठों पर रखना अनिवार्य नहीं है बांसुरी चुप्पी में भी बच सकती ऐसी ही महावीर की बजी थी मगर बांसुरी निश्चित बज रही थी एक अपूर्व आकर्षण था उस व्यक्तित्व में बिना किसी आडंबर के आकर्षण था फिर मीरा है जो नाची, जो गाई, जिसने भाव से परमात्मा को देखा उसके लिए परमात्मा नियम नहीं है नियम अदालतों में होते परमात्मा उसके लिए न्यायाधीश नहीं न्यायाधीश से कोई प्रेम हो सकता है न्यायाधीश तो कठोर न्यायाधीश तो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि उसमें व्यक्तित्व होने नहीं चाहिए तभी उसका न्याय पक्षपात रहित होगा अगर उसका जरा भी प्रेम भाव है तो न्याय डमाडोल हो जाएगा अगर कोई सामने खड़ा है व्यक्ति जिससे उसका लगाव है प्रेम है तो फिर शिथिलता हो जाएगी न्याय में फिर न्याय पूरा नहीं हो पाएगा या उसकी दुश्मनी है विरोध है तो भी न्याय गड़बड़ हो जाएगा तब अति से कठोर हो जाएगा न्यायाधीश को तो प्रेम से लगाव से मुक्त होना चाहिए निष्पक्ष होना चाहिए कोई भावाविष्ट दशा नहीं होनी चाहिए तुमने देखा सारी दुनिया में न्यायाधीश के लिए हमने विशेष वस्त्र बना रखे वस्त्र ही नहीं उसको सिर पर पहनने के लिए झूठे बाल भी तैयार करवा देते ताकि उसका व्यक्तित्व विदा हो जाए आखिर आदमी आदमी है उसकी पत्नी है बच्चे हैं मित्र हैं शत्रु हैं आदमी जैसा आदमी है हम उसके सारे व्यक्तित्व को उससे छीन लेते हैं हम उसे एक नकली आदमी बना बनाकर बिठाल देते हम उससे यह कह रहे हैं कि अब तुम भूल जाओ कि तुम समाज के हिस्से हो तुम्हारा विग, तुम्हारे कपड़े तुम्हारे बैठने का ढंग वकील तुम्हें जिस तरह संबोधित करेंगे माइलाट जैसे परमात्मा बैठा हो अब वकील भी अच्छी तरह जानते हैं कि माइल आर्ट जैसा कुछ भी नहीं लेकिन अब उद्घोषणा ऐसी करनी है जैसे कि कठोर परमात्मा बैठा हुआ है, निष्पक्ष दूर जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं जो शुद्ध नियम से चलेगा मीरा का परमात्मा न्यायाधीश नहीं है मीरा का परमात्मा प्रेमी है मीरा के साथ नाच रहा है मीरा के साथ रास रचा रहा है मीरा के हाथ में हाथ डाला है मीरा उसकी ही धुन पर नाच रही मीरा अपनी धुन पर उसको नचा रही ये बड़े लगाव बड़े प्रेम का बड़ा रस संबंध लेकिन मीरा में कुछ कमी नहीं महावीर से जरा भी कमी नहीं इतनी रस होकर इतनी प्रीतिपूर्ण होकर इतने भाव और प्राणों से परमात्मा को पुकार कर भी मीरा वहीं पहुंच गई जहां महावीर अपने कठिन कठोर नियम से पहुंचे जहां महावीर तपस्या से पहुंचे वहां मीरा गीत गाते हुए पहुंच गई जहां महावीर उपवास से पहुंचे हैं वहां मीरा उत्सव से पहुंच गई लेकिन फिर बहुत भक्त हैं भक्त के नाम से चलती दुनिया में बहुत लोग जो सिर्फ चादर ओढ़ के सो रहे हैं जो कहते हैं करना क्या है वह प्यारा तो सबका देखने वाला है वो तो सब करने वाला है हमारा पाप भी क्या है क्षमा कर देगा जब मिलन होगा झुक जाएंगे चरणों में माफी मांग लेंगे हमारे पाप ही छोटे मोटे उसकी करुणा तो अपार है हमारे पापों की गिनती क्या है वो तो माफ कर देगा हम क्यों परेशान आलस से पैदा हो रहा है तमस पैदा हो रहा है भक्त की भूल अगर हो जाए तो तमस पैदा होता है ज्ञानी की भूल अगर पैदा हो जाए तो उदासी, उदासीखापन मरुस्थल सब हरियाली विदा हो जाती सब फूल खिलने बंद हो जाते वसंत फिर नहीं आता भूलों से बचना कौन सी भाषा तुम चुनते हो इसकी बहुत चिंता नहीं है इतना ही ख्याल रखना कि उससे कोई गलत परिणाम मत ले लेना तो तुम किसी भी मार्ग से पहुंच सकते हो ज्ञानी अपने संबंध में कह रहा है कि परमात्मा नियम है सच तो यह है हम जब भी परमात्मा के संबंध में कुछ कहते हैं तो अपने संबंध में कुछ कहते परमात्मा के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता अनिर्वचनीय अव्याख्य और अगर परमात्मा के ही संबंध में कुछ कहना हो तो हमारे कोई शब्द काम नहीं आ सकते ना तो प्रेम और नियम क्योंकि हमारे सारे शब्द हमारे हैं छोटे छोटे शब्द जैसे हमारे छोटे छोटे आंगन इन छोटे छोटे आंगन में कहा आकाश को समाओगे और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे आंगन में आकाश नहीं बस आकाश का एक अंश मात्र है पूरा आकाश नहीं हो सकता ऐसे हमारे हर शब्द में परमात्मा का एक अंश मात्र हो सकता है पूरा परमात्मा नहीं हो सकता लेकिन आदमी की भ्रांति मतांधता ऐसी है कि जब वो दावा करता है तो अतिशयोक्तिपूर्ण कर देता है फिर वो भूल ही जाता है कि छोटा आंगन में इसको ही पूरा आकाश कहूं तो भक्त भी वैसी भूल कर देता है कि अपने छोटे आंगन को पूरा आकाश कह देता है कि बस परमात्मा ऐसा है कि परमात्मा प्रेम है और अन्यथा नहीं और ज्ञानी भी भूल कर देता है कहता है बस परमात्मा नियम है अन्यथा नहीं मैं तुमसे कहना चाहता हूं परमात्मा के संबंध में जितनी बातें कही गई सब सच और जितनी बातें अभी नहीं कही गई हैं कही जाएंगी कभी वे भी सच है और ऐसी भी बातें हैं जो न कही गई हैं और न कही जा सकेंगी वे भी सच परमात्मा विराट है, आनंद है। हम कह, कह के उसे चुकता न कर पाएंगे हमारी सब भाषाएं छोटी पड़ जाएंगी हमारे सब पैमाने छोटे पड़ जाएंगे हमारी छोटी छोटी प्यालियों में हम कितना उसे भरेंगे सागर बड़ा है अरिश्तोतल घूमता था सागर के तट पर उसने एक आदमी को देखा बड़ा पागल पड़ा मालूम वो आदमी वो एक छोटी सी प्याली में चाय पीने की प्याली में सागर से पानी भर के लाता था और एक छोटा सा गड्ढा खोद रखा था उसने किनारे पर उसमें डाल देता था फिर भागा जाता फिर डालता फिर भागा जाता फिर डालता अरे सोतल तो घूमता रहा घूमता रहा बीच में बोलना नहीं किसी दूसरे आदमी के काम में क्यों बाधा डालनी लेकिन फिर उसकी जिज्ञासा प्रबल हो उठी नहीं रोक सका अपने को कहा कि भाई मुझे तुम्हारे काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कर रहे हो तुम ये प्याली भर पानी भर के लाते हो इस रेत में खोदे गड्ढे में डालते हो वो खो जाता है फिर तुम भागे जाते हो जब तक तुम लौटते हो वो पहला पा, वाला पानी तो रेत पी गई तुम कर क्या रहे हो इससे प्रयोजन क्या है उस आदमी ने कहा मैंने तय किया है कि इस पूरे सागर को इस गड्ढे में ऊंडे लूंगा अरिस्तुतल हंसने लगा उसने कहा तुम पागल हो ऐसा सुन के वह आदमी और भी जोर से हंसा और उसने कहा अगर मैं पागल हूं अरिस्तुतल तो जरा अपने संबंध में विचार कर लेना तुम क्या कर रहे हो यह खोपड़ी आदमी की कोई चाय पीने की प्याली से ज्यादा बड़ी इसमें भर भर के तुम परमात्मा को चुकता करने की कोशिश कर रहे यही अरिस्तोतल कर रहा था जीवन भर। तर्कनिष्ठ आदमी था तर्क का जन्मदाता था पश्चिम तर्क का पिता उसका काम यही था कि सारा अस्तित्व तर्क की पद्धति से सुस्पष्ट हो जाए उस आदमी ने अरस्तु को एक धक्का दे दिया वह आदमी परम ज्ञानी रहा होगा रहा होगा कोई मस्त फकीर जो अरस्तुतल को जगाने आया था उस दिन से अरस्तुतल के जीवन में बड़ा फर्क पड़ा पुरानी अकड़ न रही जब भी सोचने बैठता तभी उस आदमी की याद आती वो प्याली सागर का पानी भरना गड्ढे में डालना आदमी की बुद्धि और ज्यादा कर भी क्या सकती है आदमी जो भी कहता है परमात्मा के संबंध में अपने संबंध में कहता है अपनी आंख के संबंध में कहता है अपने देखने के ढंग के संबंध में कहता है अपनी जीवन शैली के संबंध में कहता है। तुम्हें जो रुज जाए उसके अनुकूल चल पड़ना पर इतना ही ख्याल रखना हर मार्ग के लाभ हैं, हर मार्ग की हानियां हानियों से सावधान रहना ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है जिसकी हानि ना हो और जिस हानि की संभावना ना हो जितना लाभ उतनी ही हानि की संभावना जितना ज्यादा लाभ उतनी ही ज्यादा हानि की संभावना लाभ और हानि सदा अनुपात में होती दूसरा दूसरा प्रश्न भी पहले से कुछ संबंधित है दूसरा प्रश्न है कहते हैं कि खेल के भी नियम होते हैं फिर यह कैसा कि प्रेम में कोई नियम ना हो सुंदरदास ने कल कहा कि प्रेम में कोई नियम नहीं इसलिए पूछा है कहते हैं कि खेल के भी नियम होते हैं खेल के नियम होते हैं जरूर होते हैं। और खेल के भी नियम होते हैं ऐसा नहीं अगर ठीक से समझोगे तो खेल के ही नियम होते हैं। और प्रेम खेल नहीं और जब प्रेम खेल नहीं होता तभी प्रार्थना का जन्म होता है तुम जिसे प्रेम समझ रहे हो वह तो खेल है उसके तो नियम है पति पत्नी के बीच नियम होते नहीं तो विवाह क्या है सब नियम से खेल चल रहा है बैंड बाजा बजेगा घोड़े पर सवार होगा दूल्हा दुल्हन सजेगी बारात निकलेगी ये सब नियम है इन नियमों के द्वारा एक बात गहराई जा रही मन में कि कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है वैसे घोड़े पे कभी बैठे नहीं थे अब घोड़े पे बैठे दूल्हा को कहते हैं दूल्हा राजा मोर बांधा हुआ है कटार लटकाई हुई है कटार जिससे सब्जी भी ना कटे मगर अकड़ देने के लिए वस्त्र पहनाए हुए हैं विशिष्ट जैसे अगर ऐसे ही पहन के निकलो तो लोग भीड़ लगा कर देखें और कहें कि दिमाग खराब हो गया या क्या बात है एक विशिष्टता देने के लिए ताकि तुम्हारे मन में ये छाप पड़ी रह जाए कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुआ है फिर मंत्र जाप है पूजा पाठ है हवन है फिर हवन के चारों तरफ सात घेरे हैं पंडितों का संस्कृत का उच्चार जो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कहा जा रहा है क्यों कहा जा रहा है न पंडित को पता है न तुमको पता है कुछ विशिष्ट हो रहा है एक विशिष्टता की हवा पैदा की जा रही सात चक्कर लगा दिए गए गांठ बांध दी गई कसम खिला दी गई समाज के सामने सारे लोग मौजूद हैं समाज ने सील मोहर लगा दी ये सब खेल के नियम है एक सज्जन मेरे पास आते हैं वो कहते हैं बड़ा परेशान हूं सालों बीत गए इस स्त्री के साथ जिस दिन से मेरा विवाह हुआ शांति नहीं जानी तो मैंने उनसे कहा कि कोई रास्ता नहीं बनता हो तो छूट जाओ अलग हो जाओ वो कहने लगे कैसे छूट जाओ साथ फेरे पड़ चुके तो मैंने कहा उल्टे फेरे पाड़ लो और क्या करोगे आखिर फेरी पड़े हैं ना तो रास्ता तो है ही फिर बैंड बाजा बजवा दो फिर बैठ जाओ घोड़े पर अबकी दफा उल्टे बैठ जाना फिर इकट्ठा कर लो लोगों को और उल्टे चक्कर लगा लेना और गांठ खोल के कहना कि नमस्कार मगर हम इसीलिए सदियों तक तलाक का अवसर नहीं दिए थे क्योंकि अगर तलाक का अवसर हो तो विवाह के खेल की गंभीरता नष्ट हो जाती फिर ऐसा लगता है यह खेल तो तोड़ा भी जा सकता है तो फिर लगने लगता है कि यह खेल ही है जब तलाक हो सकता है तो विवाह खेल मालूम होने लगता है तलाक हो ही नहीं सकता तो फिर विवाह खेल नहीं है। खेल के तो बाहर तुम आ सकते हो तांस खेलने बैठे नहीं खेलना तो उठ गए खेल्स को तो कभी भी बंद किया जा सकता है विवाह खेल नहीं है ऐसी तुम्हारे मन में धारणा बिठाने के लिए तलाक को रोका गया था और जिन जिन देशों में तलाक को सुविधा मिल गई है उन उन देशों में विवाह विदा हो रहा है हो ही जाएगा क्योंकि जब खेल है तो जब तक खेलना है खेलो जब नहीं खेलना है तो समाप्त करो कष्ट झेलने की कोई जरूरत नहीं है प्रेम जिस प्रेम की बात सुंदरदास कर रहे हैं या मैं कर रहा हूं खेल की बात नहीं है, खेल के पार उठने की बात इस जगत में एक ही चीज तो है जो खेल नहीं वह परमात्मा है बाकी सब खेल है परमात्मा से जुड़ने का नाम प्रेम है वहां कैसे नियम क्योंकि अगर वहां भी नियम हो तो नियम तोड़े जा सकते हैं। अगर नियम हो तो नियम बचाए जा सकते हैं अगर नियम हो तो नियम से बचने की तरकीबें निकाली जा सकती हैं हर नियम में से उपाय निकाला जा सकता है लेकिन परमात्मा और मनुष्य के बीच का संबंध नियम का संबंध नहीं है निसर्ग का संबंध है यह कोई नियम नहीं है कि आदमी परमात्मा से जुड़ा है यह नियति है ऐसी अस्तित्व की व्यवस्था है यह कोई नियम नहीं है कि वृक्ष पृथ्वी से जुड़ा है वृक्ष पृथ्वी का ही रूप है पृथ्वी का ही रंग है पृथ्वी ने ही अपने हरे रंग को वृक्ष में ऊंेला है और पृथ्वी ने अपने लाल रंग को वृक्ष में फूल बनाया और पृथ्वी में छिपी हुई सुगंध वृक्ष में प्रकट हुई वृक्ष पृथ्वी का ही फैला हुआ हाथ है आकाश की तरफ यह पृथ्वी की आकांक्षा है चांदारों को छूने की पृथ्वी के नाचने का भाव है यह पृथ्वी मस्त होना चाहती यह वृक्ष किसी नियम के कारण पृथ्वी से नहीं जुड़ा है यह पृथ्वी का ही हिस्सा है जैसे वृक्ष पृथ्वी से एक है ऐसे ही मनुष्य परमात्मा से एक मनुष्य परमात्मा का ही फैलाव है उसी का विस्तार है जिस दिन यह बात पहचान में आती है, उस दिन प्रेम जगा उस प्रेम का कोई नियम नहीं होता वह स्वयं ही अपना नियम है तुम पूछते हो कहते हैं खेल के भी नियम होते खेल के तो नियम होते ही सच तो यह खेल नियम पर ही निर्भर होता है इसलिए खेल में लोग नियम को तोड़ते नहीं नियम को तोड़ो तो खेल खत्म कोई भी नियम तोड़ दो तो खेल खत्म तुम ताश खेलने बैठे हो तो तुम्हें मानना पड़ता है कि राजा है ये रानी है तुम भी जानते हो कागज का पत्ता है ना कोई राजा है ना कोई रानी अब तुम ये नहीं कह सकते खड़े कि हम राजा रानी में नहीं मानते क्योंकि हम तो लोकतंत्र में मानते तो खेल खत्म तो फिर बात बंद हो गई अब क्या खेलोगे राजा रानी के बिना खेल नहीं चल सकेगा हालांकि जिंदगी से विदा हो गए लेकिन ताश के पत्तों में अभी हैं ताश के पत्तों में रहेंगे कहते हैं आने वाली दुनिया में बस पांच ही राजा रानी रहेंगे चार ताश के पत्तों के और एक, एक एक इंग्लैंड का बाकी तो सब गए क्योंकि इंग्लैंड का रानी हो या राजा वो भी ताश के पत्तों जैसा है उसमें कुछ बल नहीं सिर्फ नाम मात्र खेल का एक हिस्सा है तोड़ने की कोई जरूरत नहीं खेल तो नियम पर ही निर्भर होते तुम अपने नियम नहीं चला सकते खेल में तो स्वीकृत नियम होता है तुम अगर शतरंज खेल रहे हो तो तुम यह नहीं कह सकते हम अपनी चाल तय करेंगे कि घोड़ा कैसे चले ऊंट कैसे चले वजीर कैसे चले तुम ये नहीं कह सकते कि कोई अनिवार्यता थोड़ी कि वजीर ऐसा ही चले कि घोड़ा ऐसा ही चले हम अपना नियम बनाएंगे दूसरा आदमी अपना नियम बनाएगा खेल खत्म हो गया खेल तो नियम पर निर्भर होता है वो तो समझौता है वो तो इस बात का राजीपन है हम दोनों राजी हैं नियम पर तो ही खेल चलता है जिनकी जिंदगी नियम के अनुसार चलती है उनकी जिंदगी ताश के पत्तों जैसा खेल है शतरंज का खेल कुछ जिंदगी में खोजो जो नियम नहीं वही सत्य है कुछ ऐसा खोजो जिसके लिए तुमने कोई समझौता नहीं किया है कुछ ऐसा खोजो कि तुम्हारे समझौता तोड़ने से टूट नहीं जाएगा कुछ ऐसा खोजो जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है सब खेल कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं तुमसे कहना चाहूंगा पूछा तुमने कहते हैं खेल के भी नियम होते हैं मैं कहना चाहता हूं कि खेल के ही नियम होते हैं और अगर तुम्हारी जिंदगी में नियम ही नियम है तो तुम बस खेल ही खेल में पड़े हो तुम्हें असलियत का कब पता चलेगा कैसे चलेगा कुछ खोजो जो नियम के बाहर है जो नियम में नहीं समाता वहीं से द्वार मिलेगा उसी को प्रेम कहा है सुंदरदास ने और उसकी संभावना है अर्चन ये आ रही कि तुमने जिसे प्रेम समझ रखा है वो खेल है और तुम बड़े डूब के खेलते हो इसमें कोई संदेह नहीं लोग शतरंज खेलने में तलवारें खींच लिए ताश के पत्तों में झगड़े हो गए जो जिंदगी भर चले लोग बड़ी गंभीरता से खेलते खेल को गंभीरता से ही खेलना पड़ता है नहीं तो तुम्हें दिखी जाएगा कि खेल हम भी क्या कर रहे हैं अगर तुम खेल को गंभीरता से नहीं लेते तो तुम्हें मूढ़ता मालूम पड़ेगी जरा सोचो कि अंतरिक्ष से कोई यात्री उतरता है उतरेगा जल्दी क्योंकि उड़न तस्त्रियां ओड उड़ रही कोई अंतरिक्ष का यात्री उतरता है और तुम्हारे खेल देखे समझो कि फुटबॉल खेल रहे तुम कि बालीवाल खेल रहे वो बड़ा हैरान होगा इनका दिमाग तो खराब नहीं हो गया गेंद को इधर से फेंकते उधर से इधर फेंकते इनका दिमाग तो खराब नहीं हो गया और इनका तो हो गया ऐसा हो गया और हजारों लोग देख रहे आए हैं ये क्या देख रहे हैं और बड़ा शोरगुल मचाते दंगे फसाद हो जाते उनकी समझ में नहीं आएगा एकदम से कि ये हो क्या रहा है ये कौन सी चीज हो रही ये किस लिए हो रही एक दफा गेंद को उधर फेंकना हो तो उधर फेंक दो इधर फेंकना हो इधर फेंक दो अपने घर जाओ या ज्यादा ही दिक्कत है तो दो गेंद रखो अपनी अपनी फेंकते रहो मजा करो मगर इतनी इतनी झंझट और इतनी झंझट इतने लोग देखने भी आए सार कहां है अर्थ क्या है अर्थ तो कुछ भी नहीं है खेल को हमने गंभीरता दी भारी गंभीरता दी खेल हमारी एक तरकीब है जिससे हम वास्तविक हिंसा को बचाना चाहते खेल के द्वारा हम झूठी हिंसा करके हिंसा करने की तृप्ति पा लेते हरा दिया दूसरे को अभी जरा भद्दा लगता है उसकी छाती पे चढ़ के बैठो और घूंसे मारो ये जरा भद्दा लगता है वो भी चलता है मगर भद्दा लगता है तो हमने कोई तरकीबें निकाल ली हम तुमको तो नहीं मारेंगे लेकिन तुम्हारी पिद्दी को पीट देंगे वो प्रतीक है कि पीट दी पिदी तुम पिट गए ऐसा हमने तरकीब निकाल ली सीधा घूसा मारे किसी को तो जरा असभ्य मालूम होता है हमने बहाने निकाल लिए होशियार है आदमी कुशलता से बहाने निकाल लेता है मैंने सुना है अदालत में एक मुकदमा था दो आदमियों में सिर्फ फोड़ हो गई मजिस्ट्रेट उनसे पूछेगी बात क्या थी वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखे और कहें कि तू ही बता दे आखिर मजिस्ट्रेट ने कहा बोलते हो कि नहीं नहीं तो दोनों को पिटाई करवाई जाएगी और कारागृह में डाल दिया जाएगा बोलो मामला क्या है झगड़ा शुरू कैसे हुआ हम क्या बताए आपको हम दोनों दोस्त थे नदी के किनारे बैठे थे रेत में गप कर रहे थे इसने कहा कि ये आदमी एक भैंस खरीदने जा रहा है मैंने इसका भैंस मत खरीद भाई क्योंकि कभी मेरे खेत में घुस जाएगी अपनी पुरानी दोस्ती जहां सा झगड़ा होगा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा मेरे खेत में मैं भैंस किसी की बर्दाश्त कर ही नहीं सकता मैं भैंस की पिटाई कर दूंगा तू भी आदमी जिद्दी है तू भी अपनी भैंस की पिटाई ना देख सकेगा नाहक हाँ पुरानी दोस्ती खराब हो जाएगी तू भैंस मत खरीद वो आदमी ने कहा कौन मुझे रोक सकता है दुनिया में भैंस खरीदने से कल खरीदता था तो आज खरीदूंगा और तू क्या है तेरा खेत क्या है और भैंस घुसेगी ऐसी कल्पना मत कर घुसेगी ही और कर लेना जो करना हो देख लिए बहुत ऐसी बातें करने वाले भोंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है और इसने बड़े तेजी में बात चढ़ा दी बात यहां तक बढ़ गई कि मैंने अपने हाथ से लकीर खींच दी रेत में कि यह रहा मेरा खेत घुसा इसमें भैंस और इसने एक लकीर हाथ से खींच के कहा कि यह घुस गई मेरी भैंस और कर ले कौन मेरा क्या करता है बस उसी में माथा फोड़ हो गया एक दूसरे का सिर खुल गया अब हम आपसे क्या कहें ना इसने भैंस खरीदी न मेरा अभी खेत है मैं भी खेत खरीदने की सोच रहा हूं आदमी बहाने खोज लेता है हिंसा सहारे लेके निकल आती तुम्हारे खेलों में तुम्हारा जो रस है उसके पीछे और कारण है कहीं प्रतिस्पर्धा है कहीं हिंता का भाव है कहीं जिंदगी में पिट गए हैं तब कहीं और तुम अगर जाओ विश्वविद्यालय में तो तुम एक बात देख के हैरान हो वहां तुम्हें जितने अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे सब गधे वो कारण है वह पिट गए हैं एक जगह गणित में पिट गए भाषा में पिट गए विज्ञान में पिट गए वो कहीं तो पीटे आखिर उनको भी तो जिंदा रहना आखिर थोड़ा आत्मसम्मान बचाना वो फुटबॉल पीट रहे हैं, हॉकी चला रहे हैं, जितने छठे हुए गधे विश्वविद्यालय में होते मैं विश्वविद्यालय में बहुत दिन रा हूं इसलिए जानता हूं जिनको प्रसिद्ध खिलाड़ी समझा जाता है वो वही लोग होते हैं जो परीक्षाओं में कभी पास होते ही नहीं मगर वो भी अपना रास्ता निकाल लिया है और उनका भी बड़ा सम्मान होता है यहां तक सम्मान होता है कि वो पास नहीं भी होते तो भी उनको पास किया जाता है कि कहीं वो दूसरे विश्वविद्यालय दूसरे कॉलेज में ना चले जाए क्योंकि उन्हीं के साथ ट्रॉफी जुड़ी उन्हीं के साथ प्रतियोगिता जुड़ी कॉलेज का नाम भी उनके साथ जुड़ा है उनको रोका जाता है समझाया जाता है कि रोके रहो उनकी फीस माफ की जाती स्कॉलरशिप दी जाती और स्कॉलर जैसा उनमें कुछ भी नहीं है इसलिए वो खिलाड़ी मगर हर आदमी अपना कोई रास्ता निकाल लेता है कोई तरकीब निकाल लेता है इस दुनिया में सब तरह के खेल चल रहे हैं लेकिन खेलों के पीछे और छिपे खेल कोई एकाध चीज तो खोजो जो खेल ना हो जिसमें तुम्हारा अहंकार न जुड़ा हो जिसमें तुम्हारी हिंसा न जुड़ी हो हीनता का भाव न जुड़ा हो ईर्षा प्रतिस्पर्धा इत्यादि न जुड़ी हो कोई एक चीज खोजो उसको ही सुंदरदास प्रेम कहते हैं। उस प्रेम के कोई नियम नहीं वो प्रेम पर्याप्त है वो जिसके जीवन में उतर आता है उसके जीवन में से सब अपने आप आ जाता है उसके जीवन में एक सौंदर्य होता है एक सत्य होता है साधा हुआ नहीं साधे हुए सत्य की तो कोई कीमत नहीं उसके जीवन में एक आचरण होता है अभ्यास किया हुआ नहीं क्योंकि अभ्यास किए हुए आचरण का तो कोई भी मूल्य नहीं वो तो पाखंड है उसके भीतर एक सहज स्फूर्त आचरण होता है जिसने परमात्मा को प्रेम किया उसके जीवन में एक सहज स्फूर्त आभा होती वो परमात्मा के प्रेम के कारण ही हो जाती उसमें एक शालीनता होती एक दिव्यता जो अभ्यास से की गई दिव्यता नहीं है और न अभ्यास से किया गया किसी तरह का चरित्र है चरित्र तो उसमें होता नहीं जिसको तुम चरित्र कहते हो वैसा चरित्र नहीं होता उसमें उसमें एक अनूठे ढंग का चरित्र होता है जिसको कहने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है एक सहज शब्द है जो उसे प्रकट करता है वह व्यक्ति सहजिया होता है क्षण क्षण जीता सहज भाव से जीता है सुक्रात को जहर दिया जाने का दिन आया सजा अदालत ने दी थी उस दिन से उसके पैरों में और हाथों में जंजीरें डाल दी गई थी जब जहर देने का दिन आया मारने का दिन आया तो उस सुबह उसकी जंजीरें काटके निकाल दी गईं हाथ से पैर से बेड़ियां अलग कर दी गईं। उसके एक ने उसे खबर दी शिष्य रोता हुआ आया कि मुझे खबर मिली है कि आज आपके पैर की बेड़ियां और हाथ की जंजीरें अलग कर दी जाएंगी क्योंकि आज सांच वे आपको मार डालने के लिए समय तय कर लिए वो रो रहा है कि सुकरात मारा जाएगा और सुकरात ने कहा भी तू रोता क्यों ये जंजीरें बड़ी भारी थी और पैर में मेरे गांव पड़ गए और बड़ा अच्छा हुआ और जब उसकी जंजीरें तोड़ी गईं, तो वो बड़ा प्रसन्न था उसके शिष्य रो रहे थे कि मौत करीब आ गई वो प्रसन्न था और उसने कहा तुम रो क्यों रहे हो पागलो जरा देखो तो मेरा आनंद जंजीरों के वजह से चल भी नहीं सकता था हाथ में गड्ढे पड़ गए पैर में घाव हो गए दर्द हो रहा था इन जंजीरों के कारण दर्द मिटाओ तुम रो रहे हो उनमें से किसी एक ने कहा आप भी क्या बात कर रहे हैं ये दर्द कुछ मामला नहीं है सांझ जहर दिया जाएगा मौत होगी सुक्रात्न का सांझ भी बहुत दूर है क्या मैंने तुम्हें जीवन भर नहीं कहा कि क्षण क्षण जियो सांझ भी बड़ी दूर है आए ना आए कौन जाने जब आएगी तब देखेंगे यह सहज जीवन है इस क्षण में जो सहजता से हो रहा है सुकरात प्रफुल्लित है क्योंकि बेड़ियां कट गई फिर सांझ को जहर देने का समय आया सुकरात लेट गया है प्रतीक्षा कर रहा है जहर की बार बार उठता है जाके खिड़की से झांकता है बाहर जहर घोटा जा रहा और वो पूछता भाई कितनी देर और आखिर उस जहर घोटने वाले ने कहा कि मैंने बहुत लोगों को जहर घोट के दिया यही मेरा काम है जिंदगी भर से अदालत जिनको भी मृत्यु का दंड देती मैं ही उनका जहर तैयार करता हूं लेकिन तुम पहले आदमी हो जो बार बार पूछ रहे हो जैसे कि कोई बड़े सौभाग्य का क्षण हो रहा और मुझे तुमसे प्रेम है मैंने तुम्हारी बातें सुनी और मैंने तुम्हारी बातों से बड़ा आनंद पाया है तो मैं देर लगा रहा हूं कि इतनी देर तुम और जी लो धीरे धीरे घोट रहा हूं जैर कि घड़ी आधा घड़ी सुकर और जीले तुम्हें क्या जल्दी पड़ी सुकरात ने कहा जल्दी यही कि जिंदगी तो खूब देखी अब मौत को देखना जिंदगी तो खूब जी अब मौत को जीना है यह मौत क्या है इसे देखने को मैं आतुर, यह मेरी जिज्ञासा है यह एक आचरण है जो अपूर्व है फिर जहर दिया गया सुकरात को, को उसके शिष्य रो रहे और वो उनसे कहता रो मत मैं मर जाऊंगा फिर तुम खूब रो लेना फिर काफी समय होगा अभी तो मेरे साथ रह लो अभी तो थोड़ी मेरी सांस है अभी तो जहर के चढ़ने में समय लगेगा जहर का परिणाम होने में समय लगेगा इतनी देर तुम मेरे साथ और हो लो किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो फिर रोने के लिए तो जिंदगी पड़ी तुम रो लेना मैं तो चला जाऊंगा कम से कम मेरे सामने तो मत रो जिंदगी भर मैंने सि सिखाया कि हंसो नाचो गाओ और तुम रो रहे हो छुप होकर सिंह किसी तरह छाती में आंसुओं को संभाल के और सुकरात उनसे कहने लगा अब मेरे घुटनों तक जहर आ गया मेरे घुटने ठंडे पड़ गए तो इतना हिस्सा मर गया लेकिन मैं एक बात तुमसे कहता हूं मुझे भीतर अभी जरा भी, भी नहीं लग रहा है कि मैं मर गया हूं अब मेरी कमर तक शरीर मर गया चोटी ले लेकर देखता है अपने को पता नहीं चलता वो कहता है बड़े आश्चर्य की बात कमर तक मैं मर चुका हूं लेकिन मैं अपने भीतर अनुभव कर रहा हूं मैं उतना का उतना हूं कुछ कम नहीं हुआ और अब मेरे हाथ भी ठंडे पड़ गए और अब मेरे हृदय की धड़कन ठंडे पड़ने लगी अब मेरी जीब लड़खड़ा रही आखिरी बात जो सुकरात ने कही वो ये कि मेरी जीब लड़खड़ा रही है शायद मैं दूसरे शब्द आगे नहीं बोल सकूंगा लेकिन यह वसीियत रहे कि मैं तुमसे कहता हूं मैं भीतर अब भी अपने को पूरा का पूरा अनुभव कर रहा हूं जरा भी कमी नहीं हुई तो अगर इतना देह के मर जाने के बाद भी मैं हूं तो शायद पूरी देह के मर जाने के बाद भी मैं रहूंगा मेरी पूर्णता अखंडित है सुकरात ने कभी घोषणा नहीं की थी कि आत्मा अमर है क्योंकि वो कहता था मैंने मर के नहीं देखा तो कैसे कहूं सुकरात ने आत्मा की अमरता का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया लेकिन इससे सुंदर और कोई अभिव्यक्ति होगी आत्मा की अमरता की यह सहज उद्घोषणा है यह कोई सिद्धांत नहीं यह कोई तर्क के द्वारा लिया गया निष्कर्ष नहीं जीवंत अनुभव है तो जिस व्यक्ति ने परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लिया उसके जीवन में अनुभव होने शुरू होते वे अनुभव सब बदल जाते पुराना कूड़ा करकट अपने से बह जाता है जैसे बाढ़ जब आती तो नदी के किनारों पर इकट्ठा हुआ सारा कूड़ा सारी गंदगी बहा ले जाती ऐसे ही उसके प्रेम की बाढ़ जब आती तो सब बहा ले जाती तुम्हें अपने चरित्र को ठीक ठाक नहीं करना पड़ता तुम तो ठीक ठाक करोगे भी तो गलत ही रहेगा करने वाले ही तुम रहोगे तुम ही गलत हो तुम जो भी करोगे उसमें गड़बड़ होगी तुम धोखेबाज हो तुमने औरों को धोखा दिया है तुम अपने को भी धोखा दे लोगे, तुम बेईमान हो तुम अपने साथ भी बेईमानी करने से बचोगे नहीं तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता उस पर भरोसा है भक्तों का भरोसा उस पर है, हम उसकी तरफ अपने को खोल दें आए उसकी किरण आए उसकी लहर और हमें बदल जाए बदल जाती है कोई नियम की आवश्यकता नहीं होती प्रेम महानियम है लेकिन एक तुम्हारा प्रेम उस प्रेम से तुम सुंदरदास के प्रेम के भेद को समझ लेना तीसरा प्रश्न भी संबंधित है उसे भी साथ ही ले लें तीसरा प्रेम स्वीकार ना हो तो ऐसा मैंने कभी सुना नहीं कि परमात्मा से प्रेम करो और स्वीकार ना हो तो ये दूसरे ही प्रेम की बात चल रही किसी स्त्री से किया होगा और स्वीकार ना हुआ होगा तुम धन्यभागी हो असली कठिनाई तो तब आती जब स्वीकार हो जाता फिर तुम कहते कि भगवान अगर प्रेम स्वीकार हो जाए तो फिर तुम बड़ी मुश्किल में पड़ते अच्छे हुआ इससे परेशानी ना लो उस स्त्री ने तुम पे बड़ी दया की आमतौर से स्त्रियां इतनी दया करती नहीं कोई दयावान देवी मिल गई होगी जिसने कहा क्यों बेचारे को उलझा मैंने सुना है विवाह से पूर्व पिताजी ने कहा था बेटा विवाह कर तो रहे हो लेकिन विवाह के बाद घर में शांति का साम्राज्य रहना चाहिए विवाह के उपरांत पुत्र ने उनके आदेश का अक्षर सा पालन किया और अपनी पत्नी का नाम शांति रख दिया और क्या करोगे शांति का साम्राज्य हो गए और फिर आगे और उलझनें बढ़ती हैं, कुछ कम नहीं होती दूसरी बात भी मैंने सुनी है गणित की किताब खोलते हुए दसवें पुत्र ने अपने पिता से नम्रता पूर्वक पूछा एक और एक मिलकर होते हैं कितने पहले दो फिर ग्यारह बाप ने फरमाया पहले दो हो जाते फिर ग्यारह फिर और फंसते मुश्किल में फिर पूरा संसार खड़ा हो जाता जान बची और लाखों पाए लौट के बुद्धू घर को आए अब तुम कहे के परेशान हो रहे है? अब तुम पूछने बैठे हो कि प्रेम स्वीकार ना हो तो तब तो उस प्रेम की तलाश करो जो सदा स्वीकार होता है जो स्वीकार ही है अब जरा आकाश की तरफ आंखें उठाओ जमीन पर बहुत रंगली कितनी बार तो प्रेम स्वीकार भी हो चुका है पाया क्या न स्वीकार करने वालों को कुछ मिला है न जिनका स्वीकार हुआ उन्हें कुछ मिला है न जिनका स्वीकार नहीं हुआ उन्हें कुछ मिला है यहां मिलने को कुछ है ही नहीं इस संसार में मिलने जैसी कोई चीज ही नहीं है यहां सिर्फ मिलने के भ्रम है उस प्रेम को तलाशो। जो सदा स्वीकृत थे, सिर्फ तुम्हारी तलाश की जरूरत है उस तरफ हाथ उठाओ उस तरफ दामन फैलाओ जहां से संपदा बरसने को आतुर है, लेकिन नहीं मालिक की तरफ तो आंखें भी नहीं उठाते यहीं एक दूसरे भिकमंगे से मांगते हो उसके पास ही होता प्रेम जिससे तुमने मांगा तो भी ठीक था उसके पास भी कहां वो किसी और से मांगती होगी ऐसे भिकमंगे भिकमंगों से मांग रहे किसी की झोली भरती दिखाई नहीं पड़ती जिनका प्रेम स्वीकृत हो गया जरा उनके पास जाके उनकी दशा भी तो देखो दुर्दशा और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों की दुर्दशा होती स्त्रियों की उतनी ही दुर्दशा हो रही यह स्त्री पुरुष का सवाल नहीं है तुम जिसे प्रेम कहते हो एक तरह की भ्रामकता है तुम नकली को असली मान के चल पड़ते हो फिर आज नहीं कल कल नहीं परसों भ्रम भंग होगा एक पागलखाने में ऐसा हुआ एक राजनेता देखने आया निरीक्षण के लिए आया एक कोठरी में सामने ही एक आदमी बंद था और एक पुरानी फटी सी तस्वीर हाथ में लिए था छाती से लगा रहा था रो रहा था और छाती पीट रहा था उसे पूछा इसे क्या हो गया तो सुप्रिंटेंडेंट ने कहा कि हाथ में तस्वीर देखते ये स्त्री के प्रेम में था इसी स्त्री के प्रेम में था उसने इसका प्रेम स्वीकार नहीं किया सो ये पागल हो गया आगे बढ़े दूसरी कोठरी में एक आदमी से सिर मार रहा था दीवाल तोड़ देने की कोशिश कर रहा था भयंकर दीवाना था भयंकर पागल था खतरनाक था हाथ पैर में जंजीरें भी पड़ी थी उस पे पहरा भी लगा था उस राजनेता ने पूछा और इस बेचारे का क्या हुआ उस सुप्रिंटेंडेंट अब आप ये नहीं पूछे तो अच्छा उस स्त्री ने इससे प्रेम कर लिया और इसके विवाह भी कर लिया पहला तड़फ रहा है क्योंकि उसे स्त्री मिली नहीं और ये दूसरा तड़फ रहा है क्योंकि उसको वही स्त्री मिली यहां मिलने वाले तड़फते यहां ना मिलने वाले तड़फते तुम उलझन से बच गए हालांकि मैं सोचता हूं कि तुम किसी और उलझन में जरूर पड़ गए होगे क्योंकि कोई इतनी जल्दी थोड़ी बचता एक जाल से बचे तो किसी दूसरे जाल को तलाश लिया होगा और शायद इसलिए भी पहले जाल की याद बार बार आती कि दूसरा तो जाल से हुआ मुक्ति पहले में थी मुक्ति कहीं भी नहीं मुक्ति जाल में होती ही नहीं इस जगत के किसी संबंध में मुक्ति नहीं हो सकती इस जगत का संबंध ही स्वभावतः बंधन में ले जाता है और मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूं कि अगर तुम्हारी पत्नी तो छोड़ के भाग जाना या तुम्हारा पति है तो छोड़ के भाग जाना इतना ही समझ लेना कि अब आंखें ऊपर उठाने का समय आ गया तुम भी आंख ऊपर उठाओ पत्नी को भी आंख ऊपर उठाने दो अब दोनों बहुत कर चुके हैं एक दूसरे से प्रेम और सता चुके एक दूसरे को काफी अब जरा आंखें ऊपर उठाओ अब दोनों उससे प्रेम करो और तुम चकित हो अगर तुम दोनों प्रार्थना पूर्ण हो जाओ अगर तुम दोनों परमात्मा के प्रेम में पड़ जाओ तो तुम दोनों के बीच भी प्रेम की एक धारा बहनी लगेगी जो कभी नहीं बही थी वो परमात्मा के साथ जुड़ने का आनुषांगिक अंग है तूने जिस दौलत के बल पर इसकी यलगार की आज उस दौलत के जोबन पर बुढ़ापा आ गया तू ने जिस मलबूस से ढांपे इमारत के जुजाम हादसों का हाथ उस मलबूस को उल्टा गया तू जिन महलों में देखे हिस्र के रंगीन ख्वाब वक्त का भूचाल उन महलों के गुंबद ढा गया जम चुका है खून अब तेरे दिले बेसब्र में दफन होना है तुझे अब हसरतों की कब्र में यहां इसके सिवाय कुछ भी नहीं होता तुम्हारे सब सपनों के महल गिर जाते हैं और तुम्हारी सब आशाएं ही तुम्हारा कफन बनती और तुमने जो जो आशाएं संजोई थी वे ही तुम्हारे डूबने का कारण हो जाती जो जितने जल्दी जाग जाए उतना शुभ है इसलिए मैं कहता हूं प्रेम स्वीकार नहीं हुआ अच्छा हुआ धन्यवाद दो उस स्त्री को अनुग्रहित हो उस स्त्री के और अब परमात्मा की तरफ आंखें उठाओ जरा पृथ्वी से ऊपर तो देखो चांतारों से भरा आकाश है जरा देह के पार तो उठो वहां अमृत का वास है यहां तो अहंकार और अहंकार के खेल है इतना ही बहुत है कि यहां ज्यादा झंझट ना हो बस ज्यादा से ज्यादा तुम आकांक्षा यही कर सकते हो कि ज्यादा झंझट ना हो जिंदगी सुविधा से गुजर जाए ऐसे ही लोगों को हम कहते हैं अच्छे दंपति कोई सुख तो मिलता नहीं बस एक दूसरे को ज्यादा दुख ना दें इतना ही लक्ष्य इतना ही काफी है उनको ही हम अच्छे दंपति कहते एक दूसरे को ज्यादा दुख नहीं दे रहे बस चल रहा काम गाड़ी चले जाती ज्यादा उपद्रव नहीं किसी तरह समायोजन बिठा लिया है मगर पहुंचोगे कहा यह गाड़ी कब्र में गिरेगी सुविधा से जी लिए कि असुविधा से क्या फर्क पड़ता है आगे मौत आती मौत के पहले अमृत को खोज लेना जरूरी अमृत से प्रेम करो चौथा प्रश्न संसार में असफलता अनिवार्य क्यों है संसार का स्वभाव स्वप्न का स्वभाव स्वप्न यथार्थ नहीं इसलिए स्वप्न में कोई सफलता नहीं हो सकती तुम ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो जैसे कोई आदमी कागज पर लिखे हुए भोजन को भोजन समझ ले पाकशास्त्र की किताब से पन्ने फाड़ ले और चबा जाए और कहे कि पाकशास्त्र में तो सभी तरह के भोजन लिखे हैं फिर पाकशास्त्र के पन्ने चबाने से तृप्ति क्यों नहीं होती कागज पर लिखा हुआ भोजन भोजन नहीं सपने में मिला हुआ धन धन नहीं संसार में जो भी मिलता है मिलता नहीं बस मिलता मालूम पड़ता है क्योंकि तुम सोए हुए तुम्हारे सोए हुए होने का नाम संसार है संसार का क्या अर्थ है ये वृक्ष ये चांद ये तारे ये सूरज ये लोग ये संसार है तो तुम गलत समझ गए संसार का मतलब है तुम्हारी आकांक्षाओं का जोड़ तुम्हारे सपनों का जोड़ संसार तुम्हारे भीतर है बाहर नहीं तुम्हारी निद्रा तुम्हारी घनीभूत मूर्छा का नाम संसार है मूर्छा में तुम जो भी कर रहे हो उससे कोई तृप्ति नहीं होगी मूर्छा में तुम्हें होश ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो तुम बेहोशी में चले जा रहे हो तुम्हारी हालत एक सराबी जैसी मुला नसुद्दीन एक रात ज्यादा पी के घर आया रास्ते में कई जगह गिरा बिजली के खंभे से टकरा गया चेहरे पे कई जगह चोट आ गई खरोच लग गई आधी रात घर पहुंचा सोचा पत्नी सुबह परेशान करेगी कि तुम ज्यादा पिए और प्रमाण साफ है कि चोटन लगी खरौचे लगी चेहरे पे, चमड़ी छिल गई तो उसने सोचा कुछ इंतजाम कर तो गया बाथरूम में बेलटूना की पट्टी उसने लगाई सब चेहरे पर कि सुबह तक कुछ तो राहत हो जाएगी और इतना तो मैं सिद्ध कर ही सकूंगा कि अगर मैं ज्यादा पिए होता तो बेलडोना लगाने की याद रहती गिर पड़ा था रास्ते पर पैर फिसल गया छिलके पर घर आके मैंने मलहम पट्टी कर ली बड़ा प्रसन्न सोया सुबह पत्नी ने कहा कि हालत चेहरे की कैसी हुई उसने कहा मैं गिर गया था एक केले के छिलके पे पैर फिसल गया और देख ख्याल रखना मैं कोई ज्यादा वगैरह नहीं पिया था प्रमाण है साफ कि मैंने सारे चेहरे की मलम पट्टी की उसने कहा प्रमाण है आओ मेरे साथ आईने पे की थी उसने मलम पट्टी चेहरा तो आईने में दिखाई पड़ रहा था प्रमाण है उसकी पत्नी ने कहा कि मलमपट्टी तुमने जरूर की है पूरा आईना खराब कर दिया है अब दिन भर मुझे सफाई में लगेगा बेहोश आदमी जो करेगा उसका क्या भरोसा कुछ ना कुछ भूल होगी संसार तुम्हारी बेहोशी का नाम है और इसलिए अनिवार्य है असफलता एक और रात मुल्ला नसुद्दीन ज्यादा पी के आ गए जो ज्यादा पी के आते हैं उनको बेचारों को घर आके कुछ इंजाम करना पड़ता सरकता हुआ किसी तरह कमरे में घुस गया आवाज ना हो लेकिन फिर भी आवाज हो गई पत्नी ने पूछा क्या कर रहे हो उसने कहा कुरान पढ़ रहा हूं अब ऐसी अच्छी बात कोई कर रहा हो आधी रात में भी करे तो रोक तो नहीं सकते धार्मिक तो रोके नहीं जा सकता पत्नी उठी उसने कहा सोचा कि कुरान और आधी रात और कभी कुरान इसे पढ़ता देखा नहीं जाकर देखी सिर हिला रहा है और सामने सूटकेस खोले रखे कुरान कहां है उसी सामने रखी आदमी बेहोशी में जो भी करेगा गलत होगा तुम पूछते हो संसार में असफलता अनिवार्य क्यों है क्योंकि संसार तुम्हारी बेहोशी का नाम है फिर बेहोशियां कई तरह की हैं कोई शराब की ही बेहोशी नहीं होती शराब की बेहोशी तो सबसे कम बेहोशी है असली बेहोशियां तो बड़ी गहरी है जैसे पद की बेहोशी होती पद की शराब होती पद मद जो आदमी पद पर बैठ जाता हो उसको देखो उसके पैर फिर जमीन पर नहीं लगते कोई हो गया प्रधानमंत्री कोई हो गया राष्ट्रपति फिर वो जमीन पर नहीं चलता उसको पंख लग जाते पद मध किसी को धन मिल गया तो धन का मध ये असली शराबें हैं शराब तो कुछ भी नहीं इनके मुकाबले पियोगे घड़ी दो घड़ी में उतर जाएगा नशा ये नशे ऐसे हैं कि टिकते जिंदगी भर पीछा करते चढ़े ही रहते बहुत नशे हैं और जिससे जागना हो उसे प्रत्येक नशे से सावधान होना पड़ता है जागने के दो ही उपाय हैं या तो ध्यान की तलवार लेकर अपने सारे नसों की जड़ें काट दो या परमात्मा के प्रेम से अपनी आंखें भर लो शेष नशे अपने आप भाग जाएंगे उसकी मौजूदगी में नहीं टिकते या तो परमात्मा के प्रेम से भर जाओ या आत्मा के ध्यान से भर जाओ ये दो ही उपाय हैं संसार के बाहर जाने की ये दो ही द्वार हैं तुम्हें जो रुझ जाए अब तुम पूछते हो संसार में असफलता अनिवार्य क्यों है संसार का स्वभाव ऐसा उम्र गंवाकर हमको इतनी आज हुई पहचान चढ़ी नदी और उतर गई पर घर हो गए वीरान जिंदगी आती चली जाती चढ़ी नदी और उतर गई पर घर हो गए वीरान जिंदगी आती और चली जाती तुम वीरान हो जाते तुम खंडर हो जाते जिंदगी तुम्हें कुछ दे नहीं जाती तुमसे कुछ ले जाती तुम्हारी क्षमता ले जाती तुम्हारे अवसर ले जाती जिन अवसरों पर परमात्मा से मिलन हो सकता था वो तुमने दो कोड़ी में बेच डाले तुमसे तुम्हारी आत्मा ले जाती तह में भी है हाल वही जो तह के ऊपर हाल मछली बचकर जाए कहां जब सारा जल ही जाल यहां सारा जल ही जाल है मछली बचकर जाए कहां यह खोज ही धर्म है यहां बचो कैसे इस तरफ जाओ तो जाल उस तरफ जाओ तो जाल पूरब जाओ तो जाल पश्चिम जाओ तो जाल धन में जाओ पद में जाओ प्रतिष्ठा में जाओ जाल ही जाल नीचे ऊपर सब तरफ जाल है, मगर एक जगह है जहां जाल नहीं अपने भीतर जाओ 11 दिशाएं 10 दिशाओं में जाल है, ग्यारहवीं दिशा में जाल नहीं और जो ग्यारहवीं दिशा में जाता है उसका ही परमात्मा से मिलन होता है परमात्मा ग्यारहवीं दिशा में अगर जीवन को समझोगे तो एक बात तुम्हें दिखाई पड़ने में ज्यादा देर न लगेगी आ गया रास सिकस्तों का सुमार आखिरकार छुप गए याद के फूलों में उम्मीदों के मजार सूरज उभरा है कि डूबा है कि गहनाया है या फकत अपने लहू से हुई धरती गुलनार इतनी अर्जा तो न दर्द की दौलत पहले जिस तरफ जाइए जख्मों के लगे हैं बाजार आदमी लाख बढ़े फासले घटते ही नहीं हटता जाता है मगर छट नहीं पाता है गुबार ऐसी अवस्था है जहां देखो वहां जख्मी जख्मों के बाजार लगे जरा चारों तरफ आंख तो उठा के देखो संसार एक बड़ा अस्पताल है जहां हर आदमी बीमार है कभी मुश्किल से कभी कभार कोई स्वस्थ आदमी मिलता है कोई बुद्ध कोई कृष्ण कोई कबीर कभी कभार कोई मिल जाए दादू कोई रज्जब कोई सुंदरदास इस पूरी अस्पताल में सब बीमार है कोई इस तरह बीमार कोई उस तरह बीमार बीमारियों के हजार नाम है अलग अलग तरह की बीमारियां हैं लोगों ने आरोपित कर ली और मजा ऐसा है कि बीमार सिर्फ बीमार नहीं है बीमार पागल भी है क्योंकि बीमारों के पागलपन का सबूत यह है कि वो अपनी बीमारी को बीमारी नहीं मानते वह अपनी बीमारियों को अपना सौभाग्य मान रहे हैं वो अपनी बीमारी को अपना आभूषण मान रहे हैं वो अपनी बीमारी का बचाव कर रहे हैं रक्षा कर रहे हैं इधर इन 20 वर्षों में न मालूम हजारों लोगों की बीमारियां देखने का मुझे मौका आया है और हर बार मैं यह अनुभव करता हूं कि आदमी अपनी बीमारियों की रक्षा करता है अगर उसे उपाय बताया जाए बीमारी से मुक्त होने का तो नहीं करता अपनी बीमारी को छिपाता है बचाता है बहाने खोजता है तरकीबें खोजता है दवा के खिलाफ हर तरह के आयोजन करता है आज इतनी अरजा तो न दर्द की दौलत पहले जिस तरफ जाइए जख्मों के लगे हैं बाजार जरा गौर से देखो उठा के आंख सब तरफ तुम छातियां जख्मों से भरी पाओगे सब आंखें आंसुओं से भरी सब पैर कपड़े, क्योंकि मौत आ रही आ रही आ ही गई हम सब मौत के बीच खड़े हमारी नाव डूबने को ही है एक बात सुनिश्चित है कि नाव डूबेगी जिसमें हम बैठे और कुछ सुनिश्चित नहीं जन्म के बाद मौत के अतिरिक्त तो और कोई चीज सुनिश्चित नहीं और सब अनिश्चित है मगर मौत निश्चित है इस मौत से भरी दुनिया में जख्म न होंगे तो और क्या होगा आदमी लाख बढ़े फासले घटते ही नहीं हटता जाता है मगर छट नहीं पाता है गुबार और यहां कभी कुछ परिवर्तन नहीं होता जैसे तुम छितिज को छूने चलो दिखता है यह रहा यह रहा पास ही तो है थोड़े कदम और जरा और दौड़ लें और पहुंच जाएंगे लेकिन छितिज पर तुम कभी पहुंच नहीं पाते क्योंकि छितिज है नहीं सिर्फ भ्रांति दिखाई पड़ता है, है नहीं तुम जितने बढ़ते हो छितिज की तरफ उतना ही छितिज तुमसे दूर हटता जाता है तुम्हारे और छितिज के बीच फासला बराबर वही रहता है आदमी लाख बढ़े फासले घटते ही नहीं यह संसार है तुम बढ़ते रहते हो फासला उतना का उतना बना रहता है तुम्हारे पास दस हजार रुपए थे बीस हजार की आकांक्षा थी अब बीस है अब चालीस की आकांक्षा फासला उतना का उतना कल चालीस भी हो जाएंगे अस्सी हजार की आकांक्षा ले आएंगे बस फासला उतना का ही उतना दुगना तुम दुगना चाहते हो तो दुग्नी चाहते रहोगे तुम दुगना चाहते पैदा हुए तुम दुगना चाहते मर जाओगे और इस दुगने की दौड़ में तुमने क्या गवाया तुम्हें पता भी नहीं तुमने परमात्मा गमाया इस दुगने की दौड़ में तुमने क्या खोया उसका तुम्हें हिसाब भी नहीं क्योंकि तुम्हें यही पता नहीं है क्या मिल सकता था ये जीवन कैसा अपूर्व अवसर था राम मिलेगा तब तुम जानोगे जिनको मिल गया है उन्हें तुम पर करुणा आती वे तुम्हारे लिए रोते क्योंकि उनको लगता है, तुम्हें भी मिल सकता है तुम भी मालिक हो पाने के मगर तुम सुनते ही नहीं संत पुकारे जाते हैं तुम सुनते कहां वे तुम्हें झकझोरे जाते हैं सुनने की तो बहादुर तुम उल्टे नाराज हो जाते हो तुम उनके विरोध में हो जाते तुम कहते हो हमें शांति से सोने नहीं देते तुम कहते हो कि हमारा पीछा छोड़ो हमें जिंदगी जी लेने तो हमारे मन से तुम गड्ढे में गिर रहे हो जिसे गड्ढा दिखाई पड़ता है वो अगर न पुकारे तो क्या करे वो पुकारता है गड्ढा है तुम कहते हो चुप रहो क्योंकि मुझे वहां सोने की खदान दिखाई पड़ रही वो कहता मैं जा चुका हूं देख चुका हूं सोने की वहां कोई खदान नहीं दूर से चमकता है सब दूर के ढोल सुहाम ने तुम व्यर्थ दौड़ो मत मगर तुम कहते हो कि आप चुप रहो आप मेरी आशाओं पे पानी मत फेरो अगर मैं तुमसे कहूं जैसा अभी इसके पहले प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा अच्छा हुआ कि तुम्हारा प्रेम स्वीकार हुआ तुम सोचते हो जिससे मैंने कहा वो प्रसन्न होगा वो मुझ पर नाराज होगा वो कहेगा कि हम आए थे औषधि लेने हम आए थे कोई तरकीब मांगने हम आए थे आशीर्वाद लेने कि आपका आशीर्वाद हो जाए तो घट जाए बात एक और सज्जन ने भी ऐसी प्रश्न लिखा है कि मेरी पत्नी भी है मगर मैं एक दूसरी लड़की के सच्चे प्रेम में पड़ गया हूं आप ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरा सच्चा प्रेम मेरा हृदय से आया हुआ प्रेम उसके हृदय में भी मेरे प्रति प्रेम पैदा कर दे अब इन सज्जन को मैं क्या कहूं कौन सा आशीर्वाद दू सच्चा प्रेम और एक लड़की से हो गया है तो फिर सुंदरदास को जो हुआ था वो झूठा प्रेम था फिर रज्जब को जो हुआ वो झूठा प्रेम था फिर मीरा को जो हुआ वो झूठा प्रेम था और इतने ही नहीं कि उन्हें सच्चा प्रेम हो गया है अब उनके सच्चे प्रेम के बल पर उस स्त्री को भी सच्चा प्रेम इनके प्रति होना चाहिए सत्याग्रह करो जाके उसके घर के सामने बिस्तर लगाकर लेट जाओ और गांव में लफंगे तो बहुत हैं वो आ जाएंगे अखबारों में खबर भी छप जाएगी ऐसी अखबारों में तो खबरें छपती सत्याग्रह कर दो सच्चे प्रेम के लिए कि जब तक इस स्त्री का प्रेम मुझसे नहीं होगा भोजन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक ये स्त्री मोसंबी का रस लेके खुद ही नहीं आएगी तो तुम्हारा नाम भी जगजाहर हो जाएगा बड़े नेताओं में भी गिनती हो जाएगी मौका लगा तो कभी कोई प्रधानमंत्री भी हो सकते हो ऐसी तो लोग प्रधानमंत्री हो जाते सत्याग्रह करो चूको मत ऐसा हुआ एक गांव में हो चुका है इसलिए कह रहा हूं एक सज्जन को ऐसा ही सच्चा प्रेम हो गया था जैसा तुम्हें हुआ ऐसे दुर्भाग्य कई को घटते ऐसी मुसीबत सभी को आती पहुंच गया किसी राजनीतिक नेता से सलाह लेने की अब क्या करूं आप ही बताओ क्या आप तो हर चीज का उपाय निकाल लेते हो राजनेता क्या जाने उसने कहा सत्याग्रह के सिवा और कोई उपाय नहीं और अगर प्रेम सच्चा है तो सत्याग्रह करना ही चाहिए तुम बिस्तर लगा दो उसके सामने डट के बैठ जाओ और 10-5 लोगों को इकट्ठा कर लो जो शोरगोल पीटे और गांव में खबर करें कि सत्याग्रह हो रहा है और जब तक वह स्त्री विवाह के लिए राजी नहीं होगी सत्य अगह जारी रखो बदनामी से घबराएगा बाप मां और ये भी डर लगेगा कि अभी सारे गांव में खबर हो गई अब दूसरे किसी और से विवाह करना भी मुश्किल हो जाएगा मुसीबत खड़ी कर दो और बिल्कुल पड़ रहना आंखें बंद करके कि मर ही जाओगे ने यही किया बाप घबराया भीड़भाड़ इकट्ठी होने लगी और लोग नारे लगाने लगे कि सच्चे प्रेम की जीत होनी चाहिए जो सच्चा प्रेम हो तो जीत होनी चाहिए बेचारे बाप की कौन सुने उस स्त्री की कौन सुने ये प्रेमी बिल्कुल मर रहा है जब भी कोई आदमी मरने लगे तो फिर लोग इसकी फिक्र नहीं करते कि क्या है सही क्या है गलत मरने वाले की सुनते यही तो सत्याग्रह की कुंजी मरने वाला एकदम ठीक हो जाता जब दांव पर लगा रहा अपनी पूरी जिंदगी तो इसकी बात ठीक होगी देखो तो बेचारा मजनू और फरियाद ने भी जो नहीं किया यह आधुनिक मजनू कर रहा है मजनू फरियाद को सत्याग्रह का पता नहीं था गांधी बाबा तब तक हुए नहीं थे बाप बहुत घबराया उसने कब करना क्या है अपने मित्रों से पूछा मैं करूं क्या अखबारों में खबरें छपने लगी दबाव पड़ने लगा फोन आने लगे और घर के चारों तरफ लोग घेरा डालने लगे कि ये तो सत्याग्रह तो पूरा करना ही पड़ेगा आदमी की जान का सवाल है उसने पूछा कि इसको सलाह किसने दी पता चला फल राजनेता ने तो उसने उसके विरोधी के पास जाके सलाह ले नीचे कब क्या करना क्योंकि राजनेताओं को पता होता है एक दूसरे की तरकीब उसके विरोधी ने कहा कुछ फिक्र मत कर एक वैश्या को मैं जानता हूं बस मरने के करीब ही है वो मर भी गई तो कुछ हर जाने नहीं और वैश्या है सड़ चुकी है उसको लिया दस पांच रुपए का खर्चा है उसका भी बिस्तर लगवा दे और यह आदमी पूछे भाई माई तू यहां बिस्तर क्यों लगा रही तो उससे कहना कि मुझे तो उससे सच्चा प्रेम हो गया तू भी सत्याग्रह करवा दे इसके सिवा कोई उपाय नहीं है और यह आदमी भाग जाएगा रात में क्योंकि जो दो सत्याग्रह हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाते यही हुआ जब माई ने आके बिस्तर लगा दिया उस आदमी ने पूछा कि माई तू क्या कर रही मुझे तो उससे प्रेम हो गया तेरा सत्याग्रह की खबर मैंने क्या सुनी सच्चा प्रेम मेरे हृदय में जग गया उसने कहा तेरे में प्रेम जगाना भी नहीं चाहता था ये तो तीर कुछ गलत जगह लग गया पर स्त्री ने कहा कि जब तक तुम मोसंबी का रसना पिलाओगे तब तक मैं भटने वाली नहीं चाहे मरी जाऊं वो तुम तो मरने के करीब थी रात को बोरिया बिस्तर बांध के वह युवक भाग गया उस गांव से भाग गया क्योंकि वो सारा पांसा पलट गए। तुम पूछ रहे हो तुम्हारा सच्चा प्रेम किसी स्त्री से हो गए सत्याग्रह करो भाई तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी तुम अपनी बीमारियों से छूटने नहीं चाहते तुम तो अपनी बीमारियों को अच्छे अच्छे नाम देते हो तुम्हारा प्रेम कितना प्रेम है तुम्हारे प्रेम की गहराई क्या सच्चाई क्या आज है कल हवा हो जाता है कपूर की तरह उड़ जाता है क्षण पानी का बबूला है बड़े बड़े प्रेम यहां मिट्टी में पड़े सड़ गए सच्चा ही प्रेम अगर हो तो प्रार्थना बनता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है ऐसे प्रेम में तो असफलता होगी ऐसे मोह में असफलता होगी मगर मन मानता नहीं मन कहता औरों को हुई होगी मुझे भी हो यह जरूरी क्या मन सदा एक तरकीब का उपयोग करता है मन तुमसे कहता है कि तुम अपवाद हो तुम विशिष्ट हो एक आदमी सत्ता में पहुंच जाता है सत्ता के पहले जो दूसरे लोग सत्ता में थे वो चिल्लाता था कि सत्ता ने इन्हें भ्रष्ट कर दिया लेकिन वो स्वयं के बाबत ये सोचता है कि सत्ता मुझे भ्रष्ट नहीं कर पाएगी सत्ता सभी को भ्रष्ट करती सच तो ये है जो भ्रष्ट होना चाहते हैं वही सत्ता में उत्सुक होते जो भ्रष्ट नहीं होना चाहता वो सत्ता में उत्सुक क्यों होगा भ्रष्ट होने की आतुरता भ्रष्ट होने की सुविधा ही सत्ता की तलाश है हर आदमी सोचता है कि दूसरों से चूक हो रही है दूसरे गलती पर मैं गलती पर नहीं हूं और सबसे बड़ी गलती यही है सबसे बड़ी गलती कि मैं अपवाद हूं यहां कोई भी अपवाद नहीं है यहां सब प्रेम झूठे हैं, सब मोह झूठे हैं, यहां सब नाते रिश्ते झूठे हैं, निरपवाद में कह रहा हूं सब इसमें तुम यह मत सोच लेना कि मैं औरों से कह रहा हूं तुमसे नहीं कह रहा हूं तुम्हारी तो बात ही और है किसी की बात और नहीं इस संसार में हम जो भी बनाते हैं सब झूठा है हमारा बनाया हुआ सब झूठा है परमात्मा का बनाया हुआ सब सच है उसका बनाया सच हमारा बनाया झूठा है। उससे ही जुड़ जाओ तो संसार विदा हो जाता है उससे ही जुड़ जाओ तो असफलता समाप्त हो जाती फिर सफलता ही सफलता है उसके साथ कभी कोई हार नहीं अकेले अकेले बस हार ही हार निस्दिन दीप जलाए पगली पाए घोर अंधेरा कौन कहे अब इसे हटीली अंत यही है तेरा रैन की गोदी खाली करके चांद सितारे भागे अंधेारे में पीछे पीछे ज्योति आगे आगे होते होते नैनवा से होजल ओझल हुआ सवेरा छाया घोर अंधेरा अंत यही है तेरा दूर दूर तक एक उदासी सड़ी बुसी एक छाया धरती से आकाश तक उड़कर आशा ने क्या पाया चारों खूट चली अंधेारी चिंताओं ने घेरा छाया घोर अंधेरा अंत यही है तेरा कौन चुने अब टूटे तारे ज्योत कहां से आए कौन गगन पर सेज बिछाए फूल तो हैं मुरझाए कौन है इस नगरी में अब आकर करे बसेरा निदिन दीप जलाए पगली पाए घोर अंधेरा कौन कहे अब इसे हटी ली अंत यही है तेरा यहां तो सब दिए बुझेंगे यहां तो सब फूल कुमलाएंगे तुम लाख करो उपाय अन्यथा नहीं हो सकता जहां तुम्हें ही मिट जाना है और मर जाना है वहां तुम्हारे प्रेम का क्या ठिकाना है जब तुम ही ना बचोगे तो तुम्हारे कृत्य क्या बचेंगे जब तुम्ही यहां क्षण भर को हो तो तुम्हारे संबंध कैसे शाश्वत हो सकते थोड़ा सोचो तो सीधा सीधा गणित है दो क्षण लहरों का संबंध शाश्वत कैसे हो सकता है दोनों ही गिर जाने को मिट जाने को जोड़ना ही होना था तो उससे जोड़ लो जो कभी नहीं मिटता है सागर से जोड़ो नाता और मजा ऐसा है कि जो सागर से नाता जोड़ता है उसका सब लहरों से नाता अपने आप जुड़ जाता है और जो लहरों से नाता जोड़ना चाहता लहर से नहीं जुड़ पाता सागर से तो कैसे जुड़ेगा इस रहस्य को समझो इस रहस्य की समझ जीवन में बड़ी क्रांति ले आती है अंतिम प्रश्न मैं महापापी हूं मुझे उबारें पाप में भी अहंकार महापापी छोटे मोटे से काम ना चले आदमी का अहंकार ऐसा है कि अगर पाप की भी बात करें तो भी अपने को महापापी मानना चाहता है अगर कोई दूसरा तुम्हें मिल जाए और कहे मैं तुमसे भी बड़ा पापी हूं तो झगड़ा हो जाएगा कि तू है किस खेत की मूली तूने अपने को समझा क्या है मुझसे बड़ा और पापी तू मुझसे बड़ा पापी कोई भी नहीं आदमी को बड़ा होना ही चाहिए जहां भी हो धन हो तो सबसे बड़ा धनी होना चाहिए पद हो तो सबसे बड़ा पद होना चाहिए और अगर पाप हो तो भी चलेगा लेकिन एक बात तो होनी चाहिए महापाप ही क्या, क्या पाप किया है तुमने किसी की जेब काट ली होगी कहीं डांका डाल दिया होगा किसी की हत्या कर दी होगी महापाप क्या महापाप किया होगा सब छोटे छोटे करते हैं सब क्षुद्र एक बात स्मरण करो अहंकार हर चीज के पीछे खड़ा होकर अपना पोषण कर लेता त्याग के पीछे खड़ा हो जाता है।, जाता है और कहता है, मैं महात्यागी पुण्य के पीछे खड़ा हो जाता है, कहता है, मैं महापुण्यात्मा और ज्ञान के पीछे खड़ा हो जाता और कहता है कि मैं महाज्ञानी जरा देखो वो पाप के पीछे खड़ा हो गया वो कहता मैं महापाप ही एक बात अहंकार चाहता है कि मैं अद्वती मैं विशिष्ट मैं खास इस जड़ को काटो यही सारे पापों की जड़ है तो पहली तो बात मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि यह शब्द छोड़ो इसके गिरते ही बड़ा फर्क होगा यह महा का भवन गिर जाए खंडर रह जाए तो निन्यानवे प्रतिशत क्रांति तो हो ही गई क्योंकि आदमी पाप भी करता है तो इसी अहंकार के कारण करता है बुद्ध के समय में अंगुली माल हुआ वो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार अपने को सिद्ध करना चाहता था उसने तय कर रखा था कि एक हजार लोगों को काट के उनकी अंगुलियों की माला पहनूंगा इसलिए उसका नाम अंगुली माल पड़ गया उसका असली नाम तो भूल ही गया है सबसे बड़ा पापी होना चाहता था मैंने सुना है नादिर जब अपनी विजय यात्राओं से वापस लौट रहा था तो एक गांव में एक रात उत्सव मनाया गया उसका जन्मदिन था और पास के चार छह गांव फासले दूर से कुछ सुंदर वैश्याए नृत्य करने आई जब आधी रात में वैश्याए वापस लौटने लगी तो वे थोड़ी डरी थी रास्ता अंधेरा था रात अंधेरी थी अमावस रात थी। तो नादरसाने का तुम भयभीत क्यों हो रही हो घबराओ मत अपने सैनिकों को कहा कि इनके रास्ते में जितने गांव पड़ते हैं सब में आग लगा दो ताकि रोशनी हो जाए सैनिक भी थोड़े सहमे कि ये कोई बात हुई ना मालूम कितने बच्चे मर जाएंगे औरतें मर जाएंगी लोग मर जाएंगे खेत जल जाएंगे लेकिन नादरसाने का रोकने की जरूरत नहीं यह याद रहे आने वाले लोगों को कि नादर शाह के दरबार में नाची हुई वैश्याएं भी जब लौटती थी तो अंधेरी रात में भी उनके रास्ते रोशन कर दिए जाते थे आखिर आग लगवा देनी पड़ी कोई छह गांव में आग लगा दी गई सारे खेत जला दिए गए ये आदमी के भीतर ये रस ये गंदा रस कैसे पैदा होता नादर शाह ये कहना चाहता है कि मुझसे बड़ा हत्यारा कभी कोई नहीं हुआ मैं महापापी पापी हूं पापी सही मगर पापी से मन नहीं भरता महान से मन भरता है महा से बचू सामान्य होना पर्याप्त है और सामान्य जो होने को राजी है उसको ही मैं धार्मिक कहता हूं दूसरी बात तुम्हारे धर्मों ने तुम्हें सिखाया है कि हर चीज पाप है स्वाद पाप प्रेम पाप हर चीज पाप है हर चीज निंदित कर दी गई है इसलिए तुम जी नहीं पा रहे हो सिकुड़ गए हो मैं तुमसे कहता हूं यहां सब खेल है पाप इत्यादि कुछ भी नहीं है न कुछ पाप है न पुण्य खेल खेल की बात है पुण्य जरा अच्छा खेल इसमें दूसरों को कम तकलीफ होती पाप जरा बुरा खेल इसमें दूसरों को तकलीफ होती खेल ही खेलना हो तो पुण्य का खेल खेलना मगर ध्यान रखना है खेल ही यहां के पाप भी झूठे यहां के पुण्य भी झूठे ऐसे ही समझो कि एक रात तुमने सपना देखा कि तुम हत्यारे हो गए और तुमने न मालूम कितने लोग मार डाले और सुबह जाग के पाया गे सब सपना था ना कोई मरा न कोई मारा गया या तुमने एक रात सपना देखा कि तुम बुद्ध हो गए भिक्षा पात्र लिए राजमहल छोड़ दिया स्वर्ण जैसा सुंदर पत्नी छोड़ दी बच्चा छोड़ दिया ध्यान लगाए रहे बोधि वृक्ष के तले बैठे ध्यान लगाए सुबह हुए नींद खुली पता चला ना तुम महल था ना कोई पत्नी थी न तुम बुद्ध हुए न बोधि वृक्ष था न कोई ध्यान लगाया क्या इन दोनों सपनों में तुम कोई फर्क करते हो सपने तो दोनों सपने जागे हुए आदमी के दृष्टिकोण से तो कोई भी फर्क नहीं लेकिन सोए हुए आदमी के दृष्टिकोण से फर्क है तो मैं तुमसे कहता हूं सपना देखना हो तो पुण्य का सपना देख लेना मगर फर्क सपने ही सपने का है कोई बहुत बड़ा बुनियादी फर्क नहीं है सपने ही देख रहे हो तो अच्छा सपना देखो हत्या का सपना देखोगे तो परेशान खुद भी रहो किसी की हत्या करोगे तो कुछ आसानी से तो नहीं हो जाती हत्या किसी की सपने में भी करोगे तो घबराहट लगेगी दुश्मन पीछा करेंगे अपनी छाती बचाकर रखनी पड़ेगी हमेशा भय पकड़ा रहेगा दुख स्वप्न है सपने देख रहे हो तो अच्छा सपना देखो बस इतना ही फर्क है मेरी दृष्टि में पाप और पुण्य में अच्छे और बुरे सपने का और मैं कह रहा हूं अच्छे ही सपना देखना अगर देखना ही है सपना ही देखना लेकिन असली बात तो यह है कि सपने से जागना दोनों सपने से जागना पापी पाप से जागे पुण्यात्मा पुण्य से जागे पापी पाप के बाहर आए पुण्यात्मा पुण्य के बाहर आए तभी धर्म की शुरुआत होती तुम्हारे पाप का जो दृष्टा है तुम्हारे पुण्य का जो दृष्टा है तुम्हारे भीतर छिपा है उसको खोज लो सपने में बहुत मत उलझो सपने के ब्यौरे में मत जाओ कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया अच्छा था कि बुरा था ऐसा करना था वैसा करना था इस ब्यौरे में उलझ गए तो पार ना पाओगे हर स्थिति में निम्न से निम्न स्थिति में और ऊंची से ऊंची स्थिति में एक का ही वास है गत में चंदन बास का झोंका तोड़ में कुंदन रूप नीचे सुर में छांव भरी है ऊंचे सुर में धूप उसी का सब खेल है उसी की धूप उसी की छांव। नीचे सुर में छांव भरी है ऊंचे सुर में धूप सब उसका है और तुम्हें छांव से भी मुक्त होना धूप से भी मुक्त होना तुम्हें जानना है कि मैं दृष्टा हूं मैं साक्षी हूं मैंने धूप देखी मैंने छाव देखी मैं दोनों से अलग पृथक और फिर तुम्हारा कसूर क्या तुम्हें परमात्मा ने जैसा बनाया वैसे तुम हो जैसे सपने देखने को दिए वैसे सपने तुमने देखे ये सारा कृत्य उसका है तुम इसमें कर्ता ना बनो यह सारा का सारा उस पर छोड़ दो यह भक्ति का मार्ग है होशियारी मत करना कि बुरा बुरा उस पर छोड़ दो और अच्छा अच्छा अपना बचा लो अक्सर लोग यही कर देते हैं। अगर सफल हो गए तो वो कहते मैं सफल हुआ अगर हार गए तो वो कहें किस्मत अगर हार गए तो क्या करें विधि का लेखा अगर हार गए तो भगवान ने साथ नहीं दिया अगर जीत गए तो भगवान की याद ही नहीं आती तब तुम जीतते हो भक्त दोनों ही उस पर छोड़ देता है अच्छा बुरा सब तेरा ऐसे निश्चिंत हो जाता है यही तो कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा सब उसपे छोड़ दे सब मुझ पर छोड़ दे माम एकम शरणम ब्रिज अच्छे बोरेगी तू फिक्र मत कर जो परमात्मा कराए कर जो परमात्मा दिखाए देख तू निमित्त मात्र हो ये वचन सुनो ये कायनात अगर तेरे बस का रोग नहीं तो कायनात बनाई थी किस लिए तू ने इसे बसा के अगर यूं उजाड़ देना था तो अंजुमन ये सजाई थी किस लिए तू ने यह आदमी के गुनह की सजा सही लेकिन इसे गुनाह का एहसास क्यों दिया तूने बना के बरतरो आला तमाम चीजों से बसर को माइले पैकार क्यों किया तू ने खता मुआफ बसर का कोई कसूर नहीं तेरे इताब ने नाहक बसर को घेरा है सबूते जुर्म नहीं है तो फिर सजा कैसी गुनाह तू ने किया है कसूर तेरा है ये पद सुंदर ये वचन ठीक गुनाह तूने किया है कसूर तेरा है मगर दूसरी बात भी याद रखना जिंदगी में जब कुछ शुभ हो सुंदर हो आनंद की वर्षा हो तब भी याद रखना कि करुणा उसने की है पाप भी उसके पुण्य भी उसके अच्छा उसका बुरा उसका सब उसका ऐसी भाव दशा का नाम भक्ति और उस भक्ति से बड़ी क्रांति घटित होती भक्ति का किमिया तुम्हें नहला जाएगा धुला जाएगा नया कर जाएगा तो मत अपने को महापापी समझो और ना अपने को महापुण्य आत्मा समझना न महापापी ना महात्मा सिर्फ दृष्टा सिर्फ साक्षी केवल चैतन्य शांत सामान्य चैतन्य कर्ता वही सब बोझ उसके कंधों पर दे दो निर्भार हो जाओ और फिर देखो जिंदगी कितनी प्यारी है और फिर देखो जिंदगी कैसा उत्सव है आज इतना है